सिद्धांति ने आक्षेप करके बता दिया था यदि का के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है आपको अधिगण प्रत्यक्ष का संबंध बाकी अभाव पर कल्पना करेंगे आप तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कल्पना कर पाएगा इसलिए यह कहना उचित नहीं है ऐसा ने पर और पर दिया। प्रति प्रमाण विशेष रूपेण का है वहीं से यहां पर आया। इन आचार्य के भाष्य का अध्ययन करने से लगता प्रमाण वेदांत को भी अपेक्षित नहीं है खंडन किया क्या कहते हैं हम एक नियम बना देंगे क्योंकि अंधे ने किस इंद्र से ग्रहण किया तो इंद्र से और निर्णपा भाव ग्रहण करना है तो उसका नील रूपा भाव का प्रतियोगी कौन है निल रुप। निल रुप। किस इंद्र का विषय है चक्षु चक्षु से अधिक्रहण ग्रहण क्या नहीं। नहीं। तो तो क्यों प्रतियोगी ये नहीं वह इंद्रिय नहीं वह आश्रयोग प्रतियोगी अभाव का प्रतियोगी जिस इंद्र से ग्रहण होता है उसी इंद्र के द्वारा प्रतियोगाव का आश्रय ग्रहण होना चाहिए तभी हम अभाव का प्रमाण से ग्रहण होता है मानता हूं न नहीं था ना, ना। नियम बनाओगे, तो सब दर्शन कर परेशान हो जाएगा क्योंकि आकाश में रूप अभाव सभी मानते हैं आकाश में रूप का अभाव सभी मानते नहीं मानते हैं रूपा प्रतियोगी कौन किस इंद्र का विषय है चक्षु तो चक्षु मेरा आकाश का अनुभव करता है कोई आश्रय का इतना नया बहुत जबरदस्त व्योम नहीं स्पर्शाभाव अग्रहण प्रसंग। फिर तुम्हारे नियम के हिसाब से आकाश में स्पर्शाभाव को कोई भी दार्शनिक ग्रहण नहीं कर पाएगा कि प्रतियोगी जिस इंद्र से ग्रहण होता है उस इंद्र से आश्रय ग्रहण करना चाहिए प्रतियोगी ये रूप अभाव तो प्रति ग्रहण करने वाले कौन है चक्षु उसके द्वारा रूपा भाव का आश्रय होता तो आकाश रूपा भाव इत्यादि का निश्चय कर सकते थे भी ले लो क्योंकि आकाश में रूप भी नहीं होता स्पर्शा भाव हो रूपाभाव रूपाभाव का रूपाभाव का प्रतियोगी रूप क इंद्रीय है चक्षु स्पर्शा भाव का प्रतियोगी स्पर्श क इंद्रीय है इंद्रिय इनके द्वारा न चक्षु न किसी के द्वारा भी रूपा भाव स्पर्शा भाव को आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता कि चक्षु से भी ग्रहण कोई नहीं कर सकता तो इंद्र से भी आकाश का ग्रहण कोई नहीं करता फिर आकाश में रूपा स्पर्शा भाव का जो निश्चय सभी दार्शनिकों ने स्वीकार जो किया है वो खंडल हो इसीलिए ये नियम नहीं कर सकते हो ये नहीं वो इंद्रियन प्रतियोगी ते नहीं अभाव आश्रय नहीं हो सकता अतः हमारे जो कहा ही सत्य है हम प्रमाण अभाव का तो प्रत्यक्ष ही मानते हैं, वही उचित है। स्मर्य माने कुले। और सबसे बड़ा एक और भी है आप मंदिर में गए थे मंदिर में गए थे और वहां आप मंदिर में दर्शन शुरू करके चले आए जब चले आए तब आपसे रास्ते में यहाँ आपके घर पर आने के बाद आपसे पूछा भाई देवदत्त को आपने वहां देखा? आप देखा।, देखा नहीं देखा मान लो आपने देखा नहीं देवदत्त को आप अभी तो कहोगे देवदत्त को नहीं देखा अब देवदत्त के अभाव कहाँ बोल रहे हो मंदिर में मंदिर आपके चक्षु का विषय बना हुआ है अभी आप तो घर पहुंच चुके हैं या सड़क पे है कहीं और हैं वहां आपसे पूछा जा रहा है देवदत्त आपने देखा मंदिर में आप वहां सड़क पे खड़े हुए या घर पे आने के बाद, के बाद कह रहे हैं देवदत्त नहीं है मंदिर में मंदिर में देवदत्त के अभाव का प्रत्यक्ष आपने किया और वहां मंदिर का सापा आपके चक्षु का कोई संबंध नहीं था वेदांश प्रती थी वो सर्वदर्शन वाले मानते सभी दर्शनकार मानते क्यों आप जब वहां मंदिर में घूम रहे थे वो सारा आप स्मृति में है आपके परिचित जितने भी होंगे उनको देखा तो उनको राम राम भी करते ही हैं। बड़े हो तो पैला को हो जाता है प्रणाम छोटे हो तो प्यार से पूछते हैं कैसे हो ठीक मैंने परिचित जितने हो सबको तो देखते ही हैं, देखेंगे तो संपर्क का दृष्टि तो पड़ता ही है सभी पे इसे आपके परिचित देवदत्त के बारे में आपसे पूछा गया तो अस्मृति का विषय अभी क्ष विषय नहीं रहा स्मरियमाने देवकुल देव मैं मंदिर भगवान का मंदिर देव मंदिर माने संवेदो भाव का ज्ञान अभ्य भगवान सभी के द्वारा स्वीकार किया अब अविस्थान में भी आपका नियम लग रहा है क्या जो सर्वस सिद्धांत सम्मत या अनुभूति स्वीकृत है उस अनुभूति में आपके नियम में यदि लागू करेंगे तो अभाव का होना चाहिए अनुभूति माना गया है और इस अनुपलब्धि प्रमाण के खंडन के विस्तार और जानना चाहते हो तो न्यायलक्ष्मी विलास है अनुपलब्धि प्रमाण का खंडन का विस्तार यदि आप जानना चाहते हैं वाद्य वागेश्वर आचार्य कृत न्यायलक्ष्मी विलास नामक ग्रंथ में और विस्तार स प्रकार से ज्ञान के प्रकरण में आकर के अनुभव प्रत्यक्ष अनुमान आर्श, है ना स्मृति चार प्रकार के ज्ञान की, की चर्चा करते हुए चार प्रकार का प्रमाण भी एक तरह से और उसमें भी दो ही मुख्य प्रमाण रहा हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान आर्श भी कैसा है ना प्रत्यक्ष ने अनुमान भोग दिया था बुद्धि भी चीज है और स्मृति तो प्रत्यक्ष का विषय है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, स्मृति स्मृति। अनुभूत वस्तु के संस्कार है, तो है, अतः दो ही प्रमाण प्रमाण हमारा वैशेषिक दर्शन में इन से उत्पन्न ज्ञान चार अनुमिति, इस तरह से ज्ञान रूपी जो एक गुण का चर्चा चल रहा था वह समाप्त अब 24 गुणों में से तेरवा और चौदवा गुण है सुख कण सुख और दुख का निर्पण करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है पर जो जो मजबूत होता है ना अपना जो विचार किन आधारों पर हम बोल रहे हैं और वो हम लोग किस प्रशिश कर रहा है उस काट का आपका जवाब होना चाहिए तो आप चिंतन वर्णन स्वरूप सिद्धि हो जाता है इसलिए जरूरी है प्रत्यक्षण सुख उपलब्ध है सभी दुनिया को सुख का अनुभव होता ही है अनुमान आदि करने की जरूरत नहीं है सुख सभी अनुभव करती हैं और अहम सुखी करके कदाचित हर व्यक्ति अपने जीवन में बोलता ही है ठीक है हम सुखी बोलते ही नहीं बोलते सब ठीक बहुत बढ़िया सुखी हो जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसा आता ही है आदमी अपने आप को सुखी महसूस करता है लेकिन कई लोग कहते दुखा भाव का नाम सुख है तो ना खंडन करते हैं, नच दुखा भाव एवं भाव को ही सुख कहना ठीक नहीं है सत्य भी दुख के तदवार दर्शन है क्योंकि कई लोगों को देखने को मिलता है अंदर से दुखी है बाहर से सुखी है। है? अंदर से दुख तो है बाहर से तो सुखी प्रकट करते हैं कि सत्य भी दुख है और दृष्टान बड़ा सुंदर देंगे दूसरे दृष्टान देंगे यहाँ सत्य भी दुख है त्यवहार में सुखी व्यवहार तो दर्शन सुखित्व का व्यवहार देखने को मिलता है दृष्टान क्या है आज भी जैसे मेला वगैरह में होता है वो भी हरिद्वार को मेला जैसा हो या उज्जैन कुंभ मेला भयंकर गर्मी में होती मई जून में, में उज्जैन का और गर्मी में लाइन लगे हुए हैं स्नान करना है क्या करें भीड़ लगी हुई है करोड़ों की होती है ना वहाँ तो। मुश्किल से तो वहाँ तो और भी बोले यहाँ तो बहुत लंबी चौड़ी नदी है ना वहाँ तो छोटी सी है और वे जल छोड़ते हैं पाइपलाइन से इतनी सी रहती हो वो वहां से घूमना है बड़ा धक्का मक्का लेते हैं गर्मी इतना पसीना परेशान रहता है पूरा शरीर पसीना उस बीच में आपने गोता लगा दी पानी में ऊपर से धूप तप रहा है और यहां पर जो ठंडक लगी है आप सुकन वो कर रहे दुख का रहते हुए में, धड़ में जैसे कार्य हो कि नहीं हो रहा है, है। वही कह रहे हैं संतापवत शीत हृदय निमग्न अर्ध कायस्य सुखी हम है संतापवता पूरा शरीर संतप्त हो गया है ऐसा शरीर वाला व्यक्ति नदी में जो है ठंडे तो तालाब में डुबकी लगाया जब पूरे सर तक नहीं है, पूरा सर को भी नहीं लगा दिया निमग्न अर्थ का ज्यादातर तो गले तक तो डुबकी लगा दिया शरीर ऊपर भला है संतप्त है ही ऊपर धूप भी लग रहा है और शरीर का सुख परिवार क्या कहता है वो सुखी हम इसी प्रकार से कतिपय दुख भावच नारक अस्थित कतिपय नारकीय इसमें भी हम देख सकते हैं या दुख के रहते हुए सुख दिखाया है ना दुख का रहते हुए सुख इसका दुख भाव सुख नहीं है स्थापित कर दिया इसी प्रकार से कमता है प्राणी में भी कतिपय का भाव ताल के तला करके निकाल के में दिया तो उसको आराम तो मिलेगा कुछ देर कहा था? तेल में तल रहा था उससे कुछ देर के लिए आराम मिल दे गया उसको वो कहेगा अच्छा होगा वह नार शरीर। दुख में ही है उसमें भी, भी कुछ क्षण के लिए तो घोर दुखता उसकी से इस तरह से ये सुख नहीं है स्थापित हो गया। कि दोनों सहचारी है ना दुख भी रह रहा है सुख भी रह रहा है ये सुख होता तो दुख के रहते वक्त अहम सुखी नहीं होना चाहिए लेकिन देखने को मिल रहा है अनुभव के आधार पर दोनों ही होते एक साथ का भी नहीं हो रहा है वहां कुछ क्षण के लिए जैसे नारकीय दुख में था और दुख से कुछ देर उसको हटा लिया गया है दुख का भाव तो है लेकिन नारकीय शरीर होने के नाते तब सामान्य दुख को लेकर जब सुखी व्यवहार भी नहीं कर सकता दुख का भाव रहते हुए भी सुख का स्वीकार नहीं है और दुख का रहते हुए भी सुख को स्वीकार विपरीत दृष्टांत से ग्रहण करना है। पहला वाला क्या कहा दुख के रहते हुए सुख भी रहता है दूसरा व्यक्ति दुख का भाव में भी सुखा भाव है अरे दुखा भाव में सुख होता दुख का भाव काल में अहम सुखी बोलना चाहिए था एक नरक का एक सामान्य दुख के कारण से विशेष दुख से निवृत्त होने पर भी कुछ क्षणों के लगता है तो आराम मिला है लेकिन वह तब भी अहम सुखी नहीं बोल सकता क्योंकि सामान्य दुख से ग्रस्त विशेष दुख रहित होकर सामान्य दुःख की वजह से नरक में कभी वह सुखी नहीं बोल सके अतः दुख का अभाव है कुछ क्षणों के लिए सामान्य दुख में विशेष दुख का अभाव देखते हुए और विशेष दुख का भाव काल में वह सामान्य दुख ग्रस्त के नाते सुख का वर्णन नहीं कर सकेगा अतः दोनों आ गया दुख है सात सुख भी है दुख नहीं है साफ सुख भी नहीं है अतः दुख का वो सुखात्मक होता तो नार के स्तर में यदकिंचित भाव काल में वो सुखी हम बोलना चाहिए था नहीं बोल पाता है इस तरह से दोनों का दृष्टांत तब ये तन्नित्यम ऐसा नहीं कह सकते क्यों कारण उपादान व्यर्थ विषय यदि सुख नित्य होता कारण विशेष को उपादान क्यों ग्रहण ग्रहण क्यों कर रहे हैं आप अब ठंडियों में स्वेटर चाहिए इनर्स चाहिए रजय चाहिए सारे कारण सामग्री जो है सुख के कारण कारणभूता सामग्रियों का कारण विशेषों का संग्रह कर हैं आप क्यों कर लें आपसे जन्य है सुख कैसा है जन्य इससे सॉल्व करना पड़ेगा नहीं फिर ठंड लगेगा तो जन्य सुख है ना इसे, <laughs> तो इसे साल सामग्री को इकट्ठा करके कर रखते हैं रेडी रखते हैं अगल वगल वगल जब लगे तब को तो कहते कारण विशेष का ग्रहण के वह हो जाएगा यदि सुख नित्य मान लिया जाए तो सुख का लक्षण क्या है कभी न्यायमान निरुपधि कृति व्याप्यम सुखम न्यायमान होता हुआ उपार्चनाथ प्रयत्न विषयत्व सुखम निरुपधि कृति व्याप्यम निरुपाधिकृति व्याप्यम निरुपाधि है निरुपारी कृति व्याप्यम सुखम व्याप्य व्याप्तिकार तो व्याप्ति का व्याप्ति नहीं समझना है अनुमान में जैसे होता है व्यापन विशेषेण आप्य प्राप्य व्याप्य विशेष रूप न हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है सुख के लिए ही मर रहा सुख के पीछे पड़े हुए हैं सभी दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा है क्यों कर रहा है सुख पाने के लिए कर रहा है कृति द्वारा विशेषण आप्यमिति कृति व्याप्यम अपने प्रयत्न के द्वारा विशेष रूप प्राप्त करने योग्य है उसका नाम सुख है इसलिए कह दिया मरने मरने के के बाद बाद नहीं हमको अभी सुख सुख चाहिए चाहिए ना कि मरने के बाद चाहिए। सभी को जिंदे ही सुख का अनुभव करना चाहते हैं वह सुख हमारे ज्ञान का विषय होना जरूरी है न्याय मन में वर्तमान काली ज्ञान विषय सभी हमारे वर्तमान काली ज्ञान का विषय होता होगा उपार्जन निरुपाधि उपार्जन अर्थ प्रयत्न उपार्जन अनुकूल प्रयत्न का विषय होना उपार्जन अनुकूल प्रयत्न विषयत्व ऐसा कर देना इसको निरुपाधि कृति व्याम का अर्थ है उपार्जन अनुकूल प्रयत्न विषयत्म वर्तमान काल ज्ञान उपार्जनानुकूल विषयत्षयत्म क्योंकि हर व्यक्ति सुख का उपार्जन संग्रह प्राप्त करना चाह रहा है नाम सुख है एवं दुख का वक्तव्य इस पर दुख का भी क्या होगा न्याय मानत्व निरुपादित हेय दुखम प्रत्यागा प्रयत्न किसके लिए कर रहे हैं आप परित्याग के अनुकूल प्रयत्न होता है दुख का दुख उसका नाम है जो आपके द्वारा परित्याग के अनुकूल प्रयत्न का विषय हो जाए जाएगा अनुकूल प्रयत्न का विषय और उपाधि हो गया उपार्जन अनुकूल प्रयत्न का विषय हो गए कैसे आप चाहते हैं निरुपाधि हो यह नहीं है आप टेम्पोररी सुख चाहते क्या कुछ कुछ क्षण के लिए सुख्र बांधु आवे ऐसा तो कोई नहीं चाहता भले ही उन्हें एक नित्य निरंतर सुखानुभूति ना हो लेकिन चाह तो सभी है जो सुख मुझे मिले वो निरुपाधिक होनी चाहिए का मतलब क्या किसी भी प्रकार का उपाधि विनाश कारण होता वस्तु से बद्ध नहीं होनी चाहिए दुख भी हो दुख भी हम चाहना चाह रहे कैसे तो चाहते हैं वो भी ना आए दोबारा हमारे पास जाए तो हमेशा के लिए जाए दोबारा हमारे पास ना आए ये सभी चाहते लक्ष्मी आवे दरिद्र जावे कोई नहीं चाहता दरिद्र आवे लक्ष्मी जावे उल्टा कौन तो चाहता है दुख आवे सुख जावे ऐसे कोई नहीं चाहता सुख सदा आते ही रहे और दुख सदा हमसे दूर ही रहे यही सब चाहते इसे कदे निरुपारित है जम दुखम इस प्रकार से सुख और दुख का लक्षण इन्होंने बना दिया और इच्छा देश प्रयत्नाम निरूपणाम इच्छा द्वेष, प्रयत् नाम निरूपणम कर्म जो क्रिया करते हो वह प्रयत्न साधन गुण गुणजन्यम यागादि क्रिया कर्म कैसे हैं प्रयत्न साधन गुण जन्यम प्रयत्न का साधन भूत प्रयत्न का कारणीभूत गुण से जन्य होता है क्योंकि कोई भी कर, क्रिया करना हो संपादन होना है शरीर से अंदर से प्रयत्न होना उसके अनुकूल प्रयत्न जरूरी है आप बात उठाना चाहते हैं अंदर से पहले हृदय में प्रयत्न होगा उसका आत्मा आत्मा संयोग से में प्रयत्न हुआ हाथ आगे बढ़े पीछे हटे जैसा अंदर से होगा वैसे ही बाहर होगा तो ये जो प्रयत्न है वो प्रयत्न में क्यों हुआ वैसे तब कहेंगे इच्छा प्रयत्न कारण उदुण कौन है इच्छा इच्छा होती है तो प्रयत्न होता है इच्छती, इच्छती देखो कि प्रयत्न का कारणीभूत गुण हो गया इच्छा उससे जन्य है कर्मत् कर्म होने से व्यतिण घटवत व्यतिरक से क्या है दृष्टान जो ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं होता वह प्रयत्न के कारण गुण जन्य भी नहीं होता जैसा कि घट। घटा घट दृष्टान के साधन साधन गुणों से जन्य होता है इसलिए जो प्रयत्न साधन गुणों से जन्य नहीं होता है वो कर्म भी नहीं है जैसे घट घट क्या है कर्म है क्या द्रव्य है द्रव्य है कर्म नहीं है कर्म कारण प्रतिपन्नो गुणों ज्ञान जन्य कर्म कारण गुण कर्मने ने क्रिया वैसे कारणीभूत विवाद गुण कौन इच्छा और द्वेश क्योंकि यहाँ सारी चीज लेना है पहले अनुमान में कर्म सबसे केवल याग नहीं बोलना इसमें क्या कहा यागा क्रिया याग हो गया शौद अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया भी द्वेश चिन्ह्य है ना इच्छा जन्य याग हो गया द्वेश चिन्ह्य क्या होता है शत्रु बदा सकल क्रियाओं को लेना है इसलिए कहते हैं वहां इच्छा और द्वेष दोनों को शुद्ध कर रहे हैं ना हम यहाँ इच्छा द्वेष, द्वेशन तीन की स्थिति के लिए है। प्रयत्न कोटि में पहले ही रख दिया प्रयत्न का कांड गुण कौन हो गया इच्छा और द्वेष दोनों उन दोनों से जन्य होता है अर्था कोई कर्म इच्छा जन्य है कोई कर्म द्वेषन मच्छर को मार रहे क्यों मार रहे द्वेशजन तो है मच्छर से द्वेष कर रहे हैं ना हो तो के के भगाएंगे। कि हो कि तब के और भगाते और अंदर ले और अंदर आ जाओ बाहरी क्यों रहते हो मच्छर को में ले लो <laughs> नहा के अंदर ले लो <laughs> नहीं लेंगे उसको तो बाहर के भगाएंगे कोई इच्छा जन्य है कोई द्वेष द्वेषजन्य है इसलिए दोनों को इकट्ठा लेना है प्रयत्न कारण होता, जो गुण है वह इच्छा और द्वेष दोनों उनसे जन्य होता है विचरण पिता और कहते हैं कर्म का कारण कर्म कारण कौन हो गया इच्छा द्वेष। कर्म कारण विवादास्पद विप्रतिपन्न कर्म कारणी वह गुण इच्छा द्वेश और कैसे हैं ज्ञान प्रसेजन गुण तक पक्ष है कर्म यहां तक पक्ष कर्म का कारण विवादास्प गुण कौन से इच्छादेश इच्छा वे कैसे हैं है वे ज्ञान से जन्य है क्यों कर्म का कारण होने से कर्म का कारण होने से कि कोई भी कर्म आप कर, कर, करेंगे उसका मूल आधार ज्ञान है तद ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते इसे पहले ज्ञान इच्छते देश उसके बाद यथते इच्छा हो उसके बाद यत्न हो द्वेष होगा और यत्न होगा इन दोनों का पूर्व आधार कौन है ज्ञान है मद या मदिष्ट साधन ये ज्ञान होता है तो इच्छा हो करके तद अनुकूल प्रयत्न करोगे अरिष्ट साधन नहीं है मद साधन ज्ञान है तो द्वेष कारण बन जाएगा जिस जो आपके अनिष्ट का साधन है उसके प्रति आपके अंदर द्वेष हो जाएगा और उस द्वेषी कारण से निवृत्ति के अनुकूल प्रयत्न करोगे प्राप्ति अनुकूल प्रार्थना नहीं होगा अब निवृत्ति अनुकूल प्रार्थना ये अंतर है इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कर्म कारण गुण्वा तत्ण सुख दुख ज्ञान से वै जात्या कार्य से वैजात्य प्रत सिद्धि ना व कारण में तरणस्य उनका कारण क्या है सुख दुख ज्ञान सुख ज्ञान और दुख ज्ञान का वही जात्या उनकी विलक्षणता के कारण से ही कार्य से वही जात कार्यूता जो प्रयत्न में भी पुण्य पाप आदि में भी सब विलक्षणता आ जाता है इसी से मैं कणाव का सूत्र भी दे रहे नीचे इच्छा द्वेश पूर्विका धर्माधरु प्रवृत्ति कणाशूद्र छेद चौदह इच्छा द्वेश पूर्विका धर्माधर्म प्रवृत्ति कर्णा सूत्र में प्रवृत्त हो रहे हैं वो इच्छा पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं तो भी वो द्वेश और अनिष्ट सांग ज्ञान से द्वेश पड़ता है अति ज्ञान जन्नी हो गया इच्छा और द्वेश दोनों के दोनों चीज तच्छा प्रयत्न अभी नित्या अनित्यो च बुद्धिवत नित्यानित्य उत्त एक वकार एक्स्ट्रा यहां काट दो नित्यान ज्ञान नित्या नित्या के समान इच्छा और पे तो द्वेष नहीं लेना क्यों ईश्वर के अंदर द्वेष नहीं होता किसी के प्रति <laughs> है ना ईश्वर के अंदर किसी चीज के प्रति द्वेष नहीं है इसीलिए नित्य इच्छा नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न तीन चीज ईश्वर का है ज्ञान तो बोले चुके हैं पहले बुद्धो उसी पर पर भी इच्छा और प्रात्न ये तो कैसे होते हैं नित्य भी होते हैं अनित्य होते हैं नि, नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न ईश्वर में अनित्य इच्छा अनित्य प्रयत्न जीवन में नित्य नित्य बुद्धिवत्त कर्मकांड गुण निमित्त सुन जन जन गुणा इच्छा इच्छा देश प्रति का लक्षण कर रहे देखिए इच्छा का लक्षण क्या है कहते हैं कर्म का कारणभूता जो गुण है आम हम लोगों के द्वारा जो शरीर से बाहर में जो कर्म हो रहा है क्रियाएं हो रही हैं इन क्रियाओं के प्रति जो कारणीभूता गुण जो भीतर में उस गुण में विद्यमान निमित्त तदुख ज्ञान जन्य गुणत्वान तो जाती गुण निमित्त सुख पहले सुख ज्ञान गुण जातिया इच्छा कर्म का कारणीभूता गुण हो गया इच्छा कर रहे हैं उसके निमित्त कारण है निमित्त कारण कौन है सुख उससे जन्य जन्य ना गुणत्तिया उसके जन्य हो और गुण वाला है उसका नाम इच्छा गुणत्व जाति का जाति कौन होगा इच्छात्व उसी इच्छात्व जाति वाला इच्छा गुणत्व जाति पूरे चौबीस गुण में गुणत्व गुण गुण सभी में सभी गुण है तो सभी में गुणत्व रहेगा उसी आवांतर जाति कौन हो जाएगा इच्छात्व लक्ष्य के आधार पर लक्षण में जाति शब्द इच्छात्व लिया तदवान हो जाएगा इच्छा नित्य विहित कर्म के प्रवर्तक गुण पहले गुण शब्द है वहां लेना इच्छा कर्म कारण गुण उस गुण से क्या लेना इच्छा। इच्छा का निमित्त कारण क्या है सुख ज्ञान।, ज्ञान के होता है इच्छा। आ गया इच्छा में। और इच्छा कैसी है गुणत्व का अवान तर जाति इच्छात्व तो वाली भी है इस तरह से विशेषण विशेष वस्तु में आ गया एवं समझ रहे गुण शब से लेना द्वेष, उसका निमित्त कारण कौन है दुख का ज्ञान उससे जनव है द्वेष में और गुण जाति है द्वेष, इच्छा और द्वेष, किसी प्रकार प्रयत्न का लक्षण कर रहे हैं अस्म प्रत्यक्ष चेष्टा निमित गुणत्जाती प्रयत्न है हम लोगों के प्रत्यक्ष जो हो रहा है शरीर में चेष्टाएं इन चेस्टाओं के निमित्त कारणभूत हो निमित्त हो और गुण जाति वाले का नाम प्रयत्न है हम सभी के दिखाई देता हुआ हम लोगों के प्रत्यक्ष शारीरिक कर्म क्रियाएं हाथ पैर पर हिल्ला ढुल्ला घूमना फिर आदि के जनक जो गुण में वर्तमान विद्यमान गुणत्व्यापी प्रयत्नत्व तो जाति तार जाति वाले का नाम जो है प्रयत्न होता है इस प्रकार से इच्छा की सिद्धि कर दिया गुरुत्व द्रवत्व स्ने और तीन गुण ले रहे हैं गुरुत्व द्रवत्व स्नेह इन तीन गुणों का निरूपण करेंगे गुरुत्व क्या है आकर्षण शक्ति वस्तु विद्यमान आकर्षण शक्ति होती है जो अपने आप को हवा में उड़ता नहीं नहीं है, शरीर। तो हवा में उड़ जाएगा तो ना हो, कोई वस्तु हाँ। ये बगीचा में बैठा था, था। तो कई बार गिरा दिमाग में आई नहीं थी बात नहीं अचानक वो एक था उसके दिमाग में आ गया अरे ऐसे ऊपर क्यों गया नीचे क्यों आ गया तो उसने गुरुत्व शक्ति कहने लगा उसके आधार पर उसने गुरुत्व का वर्णन किया न्यूटन ने लेकिन शास्त्र कारण बहुत पहले से बता दिए आदमी आकाश उड़ता नहीं है कि तो पान वायु तो खींच कर रखा हुआ नीचे गुरुत्व शक्ति कारण पान वायु तो गुरुत्व है इन कभी कभी ऐसे बड़े बुद्धिमान लोगों का भी दिमाग थोड़ा कभी कभी किसी की गड़बड़ भी रहता है एक बार से घर में बिल्ली थी पंद्रह बच्चे दे दिए तो बच्चे ने तो उसने कार्पेंटर को बुला बुलाया बिल्ली वो बड़े छेद से आती थी जाती थी बड़ा छेद था वहां से आती थी जाती थी अब इसके बाद में छोटे छोटे बनाओ चार छेद और बनाओ इधर छोटे छोटे क्यों छोटे छोटे बिल्ली है ना बच्चे वो इसमें से आएंगे अरे दिमाग कारपेंटर ने बहुत समझाया तो जब बड़ी बिल्ली बड़ी छेद से आ सकती है तो वो छोटे चारों ही आ सकती उसी से ही अगर चार वजन की जरूरत है मानते ही न्यूटन अरे ऐसे कैसे तुम दिमाग लगा रहे हो अरे बड़ी आती बड़ी छेद में छोटी आएगी छोटी में मानो ना मेरी बात छोटी चार बना बोलता है ताकि चार एक बना लेते चलो एक बना के देख लो ना पता चल जाएगा आएंगे लाइन से उसके बाद उसी में ही कल बना के देख लो कारपेंटर नहीं गया चाहे लड़क खराब ना हो नुकसान ना हो तो एक बना देता हूँ चलो तुम्हारे कहने पर फिर अंत राजी हो गया न्यूटन चलो एक बना देते हैं हम क्या होता है एक को उसने छोटा तो बना दिया बच्चे के अनुकूल और सब बाहर साइड में खड़े हो गए बिल्ली आई जैसे बिल्ली आई वो चार बिल्ली के साथ उसी में से निकल गए बड़े से हम न्यूट्रन कमाल हो गया सच कहा हमारे सारा घड़ी निकल तो हाँ साइंस गड़बड़ा तो गया तेरा साइंस गड़बड़ आई तो कई बार ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान का भी दिमाग फूस हो जाता है जाता है। उसकी इतिहास में लिखा हुआ है बात तो उसी प्रकार यहां पर भी कभी कभी बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी उल्टा बोल देते हैं ना वेदांत वेदांत को समझते ही नहीं है वेदांत को खत्म कर देते हैं इसीलिए विवाद आप विवाद पदम असमय कारणचन्यम विवादास्पद कौन कौन है आदि पतन रूपा कर्म कौन है आद्य पतन जब कोई चीज को फेंकते हैं यहां से ऊपर तक जा दूरी तक फिर वहां जो जो गिरने लगता है तो पहला पतन का कारण क्या है जा रहा है तो जाते ही रहे ऐसा तो होता नहीं कहीं तक तो जाता है उसके बाद वो घूम जाता है जहा जो घूमने लगता है और तो पहला जो घूमने का कारण क्या है क्यों घूमा नीचे की ओर आज जो पतन तीसरे पतंग के प्रति तो कारण बन जाता है फोर्स फोर्स क्रिएट हो गया और जितना ऊंचा उतना छोटा बड़ा मानते हैं कौन है पहला जो घुमाव है नीचे की ओर उस पहली घुमाव के प्रति कारण क्या है उसके असमय कारण का नाम गुरु इसे कहते आद्य पतन क्या लेना पक्ष विवादास्पद आद्य पतनात्मक कर्म कथम जन्यं जन कोई न कोई असमय तो कांड होगा समय कां तो हर कर्म के प्रति क्या द्रव्य होता है वो खुद ही वस्तु है जो गिर रहा है असमय कारण है असमय कारण कौन होगा कोई गुरुत्व है कर्मत्वाद समृद्ध कर्म होने से उभय कर्म के समान इस समान से गुरुत्व गुरुत्व की सिद्धि हो जाती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं विचित्र है गुरुत्व किसी को दिखाए अनुमान कर लिए हैं गिर रहा है तो इससे अगर गुरुत्व अप्रत्यक्षता भी सिद्ध करते देखो आप विपन्न अस्मदा गुरुत्वात् व्यतिरिक घटव विवादास्पद गुरुत्व है वो हम साधारण जीवों को प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि गुरुत्व कारण दृष्टान क्या है व्यति की न जो गुरुत्व रूपी जाति वाला नहीं है वह हम जो प्रत्यक्ष विषय नहीं ऐसी बात नहीं है अर्थात प्रत्यक्ष का विषय है जैसे कि घट अप्रत्यक्ष का अभाव लेना पड़ेगा ना अप्रत्यक्ष का अभाव क्या हो गया प्रत्यक्ष गुरु का भाव घट में है गुरु का अभाव घट में है और अप्रत्यक्ष का भाव भी घट में है व्यतिरिक हो गया आद्य पतन असमय कारण न गुणवांतर्जा गुरुत्व पतन का असमय कारण जन्य होते हुए गुणत्व कारण जन्य नहीं है आद्य पतन ये असमय कारण होते हुए समय कारण होते हुए जो गुणत्ती है वाला गुरुत्व अबांतर जा आदि को लेना आदि असमय कारण जन्य तो आद्य सेंदन है और निश्चय कोई ना कोई असमय कारण से जन्य है कार्य समयकरण कौन होगा उसी का नाम द्रवत्व जैसे आद्य पतन है वैसे आद्य जल का बहने के प्रति प्रथम भाव जो हुआ उसके बाद ढाल तो में जहां मिला हो अपना भागते जाएगा इन पहली बार जो चलन है उसका उसके प्रति असम का असमकरण कौन है उसी का नाम द्रवत्व है कार्यवाद घटवधि द्रवत्व सिद्धि ही इस तरह से द्रवत्व की सिद्धि हो जाएगी प्रत्यक्षण हरे द्रवत्व हनुमान से भी करना कोई जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष नदी आदमी खड़ा होएगा तो पानी बहता हुआ अपने से ग्रहण कर लेता है अरे पानी के बहाव जो द्रवत्व है वह तो त्विंद्र के द्वारा भी प्रत्यक्ष हो जाता है चक्षु से भी आप देख रहे बहाता हुआ आपको दिखाया दे रहा है आदि चक्ष और तविंद्र का प्रत्यक्ष का विषय होने से प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चय हो जाता है अनुमान वैसे वास्तव में जरूरत नहीं है आदि समय कारणीरा गुणत्मांतर्जा द्रवत्तम आदि के असमय कारण होता हुआ कि गुणत्मांतर्जा नाम द्रवत उसका जाति वाले का नाम द्रवत्व और इसके बाद सिद्ध करेंगे सोना चांदी इत्यादि में भी द्रवत्व है जी के समा